नारायण नारायण आज का विषय है निष्ठा का परिणाम बड़ा होता है भगवान में पूर्ण निष्ठा रखकर कर गृहस्थी में अपना कर्तव्य किया तो हमें दुख करने का मौका ही नहीं आएगा हमारे यहाँ हफ्ते का बाजार लगता है पति पत्नी का एक जोड़ा बाजार के लिए आया था शाम हो गई उनका घर बहुत दूर था वे दोनों आपस में बात कर रहे थे अब बहुत देर हो गई है रात में जाना ठीक नहीं तो आज यहीं रहेंगे कल सुबह जाएंगे उनकी यह बातचीत दो लुच्चे आदमियों ने सुनी वे लोग उनसे बोले आप लोग घबराते क्यों हो हम आपके साथ हैं ना हम आपसे आगे के गांव जाना है हम यह राम की साक्षी में कह रहे हैं तो आइए चलें उन पति पत्नी को वे लोग बुरे हैं ऐसा नहीं लगा आगे एक घाटी में पहुंचने पर उन लोगों ने उस स्त्री के पति को एक पेड़ से बांध दिया और उस स्त्री के शरीर से गहने उतार लिए लेकिन बाद में जब उन्होंने उस स्त्री के आंचल से हाथ हटाया तब तो वह राम को पुकार कर बोली भगवान राम मैं तो कोई इन दोनों के लोगों के विश्वास पर नहीं आई इन्होंने तुम्हें साक्षी बनाया तुम्हारी सौगंध खाई उस सौगंध के विश्वास पर मैं आई तो अब मेरी रक्षा करना तुम्हारा काम है इतने में बंदूक से आवाज़ आई और दो सिपाही वहाँ दौड़ते आए तब चोर तो भाग गए उन सिपाहियों ने पति पत्नी को मुक्त किया उनका सामान और गहने उन्हें दिए और उन्हें घर पहुँचाया घर पहुँचने पर वह स्त्री बोली ऐसे ही मत जाओ थोड़ा जलपान करके जाओ वे बोले नहीं हमें बहुत काम है वह बोली जरा रुको मैं अभी आई और वह कहकर भीतर की ओर मुड़ी ही थी कि वे गायब हो गए तो निष्ठा ऐसी होनी चाहिए आज तक न जाने कितने लोगों पर कितने ही भयंकर प्रसंग आए होंगे किंतु अपनी निष्ठा के बल पर ही वे उनसे पार हुए सगुण भक्ति का यदि कोई बड़ा लाभ है तो वह कि हम राम के चरणों पर माथा टेकते हैं तब हमारी भावनाएं उभर जाती हैं और ऐसे समय हम राम से कहें हे राम अब तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है तुम तो मुझे अपना बना लो शायद मुझ में अवगुण होंगे लेकिन अब तुम्हें मुझे ठुकराओ मत, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ अपने स्वभाव में भगवान की श्रद्धा के कारण जो धीरज पैदा हुआ है वह दृढ़ होना चाहिए जो भगवान के प्रति निष्ठा दृढ़ करेगा उसके प्रति संसार की निष्ठा होगी ऐसी निष्ठा होने पर लोग देवता को अलग करते हैं और ऐसे निष्ठावान व्यक्ति को भजते हैं निष्ठा का परिणाम बहुत होता है नारायण नारायण